जय श्री गौर कुंडा बलिहारी लाल जी जय राधा गिरी बिहारी देव ज्योति जय श्री भावना संग्रह साक्षारोविंद जय श्री श्री जय गो भा जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधामन हरि गोविंद राधामन हरि गोविंद की जय गोविंद जय के गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रामन हरि को बेंचे ज सीताराम हरि को बेंचे ज जय जय गोपाल जय जय कृष्ण जय जय गोपाल जय जय राम हरि को बेंचे ज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 ंदे श्रीचैत श्री श्री श्री गुण फलगुष्णवा सा साधारण रूपनाथान विद्यमान सभी वास सालों इतने सालों इतने पर्यंत से इतने श्रीकृष्ण इतने दिव्यों श्रीलाल आक्ष्यपाल साधारण लयताश दिव्य शारां इतना जो करता है वह संकीर्तन नहीं करता वह अम्बदाय राक्षस विश्वमुहरू विमर्गु विशालमालू बदले चलते करों करों आलोका धर्म वल्लभ चुरु असतम नोम के समर भी पाल हररे हरिश कोला मधरेश मारु की बकर लेखा मत मम मलु हम मना बतय मंगसो महा महा हो कालयनु सुक्ति नरम देवी सरस्वती को आसक्त करो जेली रही वन चार मज़बूत वेश्यक प्रपास मुंदे जो पता ना पावने भी हो वेश्यक भी हो नमो नमः शिलाहाप्राण बत्तो चल करने या साथ दिया देवसेवा चल परे कारण लोग ले लेते हैं सास्या प्राप्य यम का यम मना मांसी मशीसिवां भाग्यां लारां को बांधी पिचमं चंदक नैतिक तस्सीमों की वंशार्पलों को व्यस्तों परता खिंदो बिरियों चो परता नाम पावने दिवो विश्वे दिवो नम सलाम करुप्रभो कर्मां को राशि ये तुम दुर्गति चले दिख गया उन्हों को ये रत्न सुमदे रत्नातु राशो तो श्री श्री की संग्रह करते हुए श्री रसको की वाणी के आधार पर सिद्ध श्री कृष्णदासन श्री जी का स्मरण करते वृंदाजी नेता श्री ने जी ने आपने, आपने शिष्य शुभ और इन को शारी प्रदान की की और इसी तरह से शुभा नाम करके असूक्ष्मी नाम सूक्ष्म नाम एक का नाम है सूक्ष्म धी, माना सूक्ष्म दूधी वाले, और एक का नाम है शोहां, शुभकामना करता है। इन दोनों नाम की सालगांव में शुभ वर्मों ने शिक्षणी की कुछ रामकांत को लिया है, ये पुरुष निर्मल निर्माता है। कह रहे हैं कि तमलमुखी, पिलासा, यासगार, संगी स्वशी किन्तु यलायर किन्यासी तब सुखमस्ताश मुखी आयासांग आप विनाश के आयासमानिक प्रयास में शुक्रिया लालजी के साथ में विलास करने के आयास में काढ़ अल, अलस अंग काढ़ आलिंगन के कारण आलस्य से युक्त अंगवादी हो करके रे कमल की आप विलास में के आयासमानिक प्रयास में काढ़ ंगन के कारण अलसाए हुए आयास, अंगशी शिवरादि के आप शयन कर रही हो इसमें निशांत इसमें निशांत हो चुका है यद तमारे न दोषा फिर भी तुम शहन कर रही हो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है क्योंकि प्रातः काल के समय तो सुंदर नींद आती ही है वो की है उसमें प्राय नीद आती ही है इसलिए सो रही हो तो इसमें कोई दोष नहीं है दो करके शांत होकर के आप ग्रायमा परंतु देखो इस समय सोना भी चाहिए से बेला जब जाना चाहिए क्योंकि इंद्र इंद्र की की दिशा आती है पूर्व दिशा पूर्व दिशा तो इंद्र की दिशा है तो ये इंद्र की दिशा अरुणित हो रही है यह अग्णता की दिशा इस समय और ज्यादा लाल हो रही है और इस समय किंतु पश्चात राशि इस समय देखो ये दिख रही है तब सुखम असहस मानो ये पूर्व दिशा आपके सुख को सहन नहीं कर पा रही है सखी सखी ये ये चंद्रा की की तरह से और सना जैसे तुम्हारे सुख को देख करके भीतर ही भीतर उलती रहती है चलती रहती है और तुम्हारे मिलन में ये चंद्रा सखी के चंद्रा की चंद्रनी की सखी पद्मा की तरह से ये आज ऐसी ईर्षा के कारण लाल हो गए तो दिल्ली हम अंद्र पश्चात राशि देखो ये पूर्व दिशा लाल रंग की प्रकट होते ही है कि तुम्हारे मानों सुख को सहन नहीं कर पा रही है कितने उत्प्रेक्ष अलंकार चंद्रा सखी ये चंद्रा चंद्रावि की सखी की तरह तुम्हारे सुख को सहन नहीं कर पा रही है उपमा अलंकार है और सुख को सहन नहीं कर पा रही है इसलिए लाल हो गई है ये ईर्ष्या के कारण क्षा उपमा उत्प्रेक्षा इन दोनों की यहां दोनों अलंकारों का प्राप्त होता है इसमें उपमा अलंकार है और मानव तम सुखम असहिष्णु ये उत्प्रेक्षा होता है शेषे धुमा जगत राजन प्रातस्ततो जन्ता असा प्रत सांतस्तो जागरियाण्युना शेषेधुनादास्त राजीवराजन महान तुम अभी भी शयन कर रही हो समय भी शेषी पद शयन कर रही हो राजीव तुम्हारे रथवल्ह परम प्यारे श्री श्याम सुंदर तुम्हारे रतवल्लम कौन है श्याम सुंदर बेशी श्री शाम सुंदर तुमके आस राजीव राज मुख माने कमल श्री कुमारे परम प्यारे श्री कृष्ण के मुख कमल उस मुख कमल की राजन माने शोभा, उस शोभा के बतान मत्ता बधपान में तुम वर्गवान श्याम सुंदर का मुख ही मानो कमल है कमल का रूप तो राजी श्री श्याम के कमल उनमें विराजमान से तुम तुम हो हो रही हो। तुम जो कर रही हो, ऐसी होकर के के इसमें करना उचित नहीं है यह असमीचीन है अनुपयुक्त है माने उपयुक्त नहीं है इस समय जो है, जो समीचीन है है है समीचीन वो ये समय सोना है, समीचीन है और इस समय जाग जाना यह समीचीन है यह उपयुक्त है तो साम ते प्रथम तेल प्रातः प्रात काल हो गया है और प्रातः काल तो जागरण में हम इस समय जो उचित है वह मैं कर रही हूं दोबारा सुनने तुम शेर कर रही हो अ माने परम परम प्यारे श्री शाम उनके आस राजी कमल। मुकमल जो सुशोभित सु है ऐसे के मत्ता मधु का करते हुए तुम जो कर हो के तक या है खल इस जो उचित है वो मुझे करना पड़ रहा है यद्यप मैं जानती हूं इस समय मीठी नींद आ रही है और उस समय जगाना तुमको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा यही उचित है जागरण हम स्वाभाविक अलंकार का योग है और विरोधाभास अलंकार यहां पर ही दिख रहा है कि असाम्प्रतम अप्रतम इस समय फिर भी जगाना ही उचित है अभिचित होने पर भी इस समय तुम्हारी रुचि न होने पर भी तुमको जो जगा रही हूं विरोधाभास भी भी है अनुचित उचित है ये, ये राजीव तो राजन इसमें कर तो तो है तो है है तो और और और और राजीव राजन तो तो अनुप्रास अनुप्रास अनुप्रास राजू विरोधाभास अनुचित होने पर भी वो उचित कृष्णोप्य निद्रा प्रियोक कांताप्य निद्रा प्या और कवि कह रहे हैं कृष्णों की अनिद्र इस समय श्री कृष्ण अनिद्रा कृष्ण को नील नहीं आया कृष्णों की अनिद्र कृष्ण के अमीर ने माल से श्री को के मंदिर में माला शब्द जी की या लाल जी की भूजा के लिए ही माला शब्द माला अपने अपने भुजा का ही हीचक होकर में कहीं आंगन का ही पृथ्वी पोकर के जहाँ तालका भी श्री महावाणी में उस समय माला शब्द जो है वो तालका में वह भुजा का ही चरण और सिंह इनकी माला यही भुजा चरण और इनका है पृथ्वी पोकर की माला ग्रह तो कृष्णोपी अनुग्रह गुण है प्रिया प्रिया के के द्वारा होकर विराजमान और श्री श्री ने शाम ने सुंदर सुंदर को को धारण धारण है भी अपनी इस प्रकार तो कहीं चरण माल के द्वारा कहीं श्री श्रीहस्त माला के द्वारा एक दूसरे को कहीं निज धनों को निज में ही समेटे हुए कांता अमिद्रा को प्राप्त किए हुए हैं प्रिया जी भी जग गए परंतु अमुना को प्यारे के द्वारा श्री प्यारे ने पाश में श्री प्रिया को उस समय आवर्ध कर रखा है तो कांता भी अमिद्रा ऐसा सुन करके बुजुर्ग जो सारिका है वो सारिका अब चुप हो गई है जगा तो दिया है परंतु तो और आगे भी जगा रही है चुप हो गई क्योंकि ये एक नीति कहती है कि जो समझ अन उपदेश और जगाए और उचित न हो जो सुन समझ है, जो कोई व्यक्ति सुन रहा हो समझ रहा हो, और फिर भी होनी करता हो हो, ऐसे व्यक्ति को उपदेश करने की जरूरत नहीं सब समझता है फिर भी अनिति करता है ऐसे व्यक्ति को क्या उपदेश करना जो जग रहा है और सोने का बहाना दिखा रहा है ऐसे व्यक्ति को जगाना उचित नहीं तो जो सुन समझ अनी रख, सुन समझ करके भी यहाँ पर तो सुनिते रथ है अनिति नहीं है तो, तो सुन करके समझ करके भी ये विराजमान है और जागत रहे जो सोए जागते हुए भी सो रहे हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना और जगाना तो पर कोई बात कह रहे हैं भी पर फिर तो प्रिया इनको उठने नहीं दे रही है। और श्री जाग गई है पर तो छवि दोनों दोनों तो बड़ी सुंदर छवि तो दोनों दोनों को जैसे उठने नहीं दे रहे हैं तलबाप त इस समय प्रभात तो आने वाला है इसलिए दोनों की दोनों भीतर भीतर ही मन में अब तो दोनों में प्रचंड कामुक भावत, अब उदय हो गई है प्रचंड कामकता सखियों ने इनके हृदय में बोली है प्रचंद कामक तो मधुर गुरु तीसरे श्लोक में, में आए इसलिए अब ये जग... के ये हैं ये सहज जोड़ी कह करके में सिद्धांत दिया जैसे श्री स्वामी की बात को बड़े मथुर स्वर में कहते हैं कि सहज जोड़ी प्रकट हुई केवल माल का पहला श्लोक पहला पद है के माल का पहला पद है माई भाई। की सहज जोड़ी प्राई जो रंग की गौर शाम दामिनी जैसे ये सहज जोड़ी है सहज जोड़ी का मतलब है कि इस जोड़ी को किसी दूसरे ने मिलाया नहीं अब जोड़ी सहज है संसार की जितनी भी जोड़ी है वो किसी घटक के द्वारा माई में जोड़ी होती है ये जो जोड़ी है इसका कोई घटक नहीं इसका कोई मिला नहीं सहज है।, है तो अपने आप से दो प्रेम भी सहज है उस प्रेम में भी कोई काबल नहीं तो जोड़ी नृत्य है सहज है और प्रेम भी निष्कारण है और नृत्य दोनों दौड़ी के जो उदाहरण देने कैसे बल घन दामी जैसे जैसे बादल का बिजली के साथ में किसी ने संपर्क किया नहीं जहां बादल है वहां बिजली रूप में जैसे वो किसी दूसरे के द्वारा मिलायु नहीं है ऐसे ही श्री प्रियालाल उनमें उन प्रीति है और उस प्रीति का एक तत्व ही दो तत्वों के रूप में परिणत हो गया एक हो गया धनावेशित बादल बादल दूसरा हो गया ऋणावेशित और जब धनावेशित बादल और ऋणावेशित बादल मिलते हैं तो मिलने पर विद्युत अपने आप ही सहज रूप में प्रकट हो जाता है तो जैसे सहज उनका स्वभाव है ऐसे ही यहां पर श्री प्रियालाल वे कैसे हैं ज़ाँ, ज़ाँ करने वाले के के द्वारा जड़े हुए नहीं है जैसे महामणि स्वर्ण के किसी कटोरा में जड़ी हो ऐसा यहां पर जराब यह दिखाया जाए और यह जड़िया फूह निकल आए तो बढ़िया से बढ़िया रक्त का सत्या हो जाएगी तो बादल बिजली उसमें बिजली कैसी भी शोभा बनी रहेगी बादल की शोभा को भी बनाई रहेगी इसलिए साहिल जोड़ी प्रकट भाई जो रंगी गौर शाम जो गौर और शाम रंग है कैसी धन दामी जैसे धन दामी जैसे अजू वो है है टे है तैसे ये जी जोड़ी ये पहले भी थी आज भी है और सदा रहेगी कभी टरने वाली नहीं की सुभराई चतुराई सुभराई जैसे अंग की सुंदरताई सु चतुर्ताई वह अदुत होकर के विराजमान अंग अंग सुधर होकर के विराजमा ंग सौंद से युक्त होकर के बिरा मार उसकी जो श्रीलंक का संगठन है गठन वो परम सुंदर फिर उसमें वस्त्र अलंकार धारण कर ले तो शोभा और भी ज्यादा सुंदर उसमें भी यदि भाव आ जाए तो भाव के कारण वो शोभा और भी अधिक सुंदर हो जाए भाव जब चेष्टाओं के रूप में परिणत हो जाए तो वही कहीं हेला के रूप में और भी अधिक सुंदर हो गया तो श्रीअंग का गठन उसको कहेंगे हम शोभा गठन रूप उसको कहेंगे रूप जब वह भस्त्र अलंकार से युक्त तो हो जाए उसको कहेंगे शोभा जब वह भाव से युक्त तो हो जाए तो उसे कहेंगे भाव और वो भाव जब कहीं चेष्टाओं के रूप में नृत्य आदि चेष्टाओं के रूप में मटकन के रूप में की चलन अधरन की मुस्तन कटी की मुरंग चरणों की चलन जो अपूर्व सुंदर श्री प्रिया ने लहंगा धारण कर रखा है उस लहंगे की लहकार के रूप में जब पटका की ंग के रूप में पीतांबर की के रूप में जब ओड़नी की ओड़नी के रूप में प्रकट हो तो उसकी और अधिक मधुरतम जाती है। तो भाव जब से प्रकट तो वह भाव ही भाव हेला होकर के और भी अधिक प्रकट होता है तो भाव हुआ हाव भाव जो है वही हेला के में सबको आकर्षित करके विराजमान ऐसे रूप शोभाव भाव घेरा इन रूपों में वह सौंदर्य अधिक से अधिक सुंदर रूप के विराजमान होता है तो यहां पर गोल के रही अपूर्व जो शोभा है वो आपको शोभा विराजमान है तो मिथुना मिथुन पे अटक गए ये जो जोड़ी है ये जोड़ी सहज जोड़ी है ये जगत के जितने भी मिथुन हैं हैं के जितने भी जोड़े कहीं कही कहीं किसी द्वारा मिलाए गए पर यहां कोई घटक नहीं है यह विराजमान है, है तो तल प्रभाम यदक प्रियालाल दोनों ही प्रभात काल में व्याकुल है और छंद कामक धारण करके दोनों ही छिक के अब गोष्ठ में बढ़ाना चाहते हैं तो में जो है शैया वो शैया भी बहुत बड़ी शैया है नहीं अंदरपात विशाल शैया है कई कहीं महामारी के मैं तो वर्णन किया शैया इतनी बड़ी है तो उसके ऊपर हो जाता है रात इतनी बड़ी है ये छोटी सी कोई खटोला हो ऐसा नहीं है, बढ़िया शार शार है।, है तो बढ़िया विशाल चाहिए है पर का अनंत यहाँ विराजमान है विशाल तल्प विराजमान है उस समय लिया जो मिथुन है मिथुन ऐसा मिथुन जो कि किसी दूसरे के द्वारा विदाय नहीं है सहज जोड़ी जो जो ऐसी जोड़ी जो जो है है, वह में में सफल सफल नहीं हुई कृष्ण से जान पर कंठे निवेश भुजा भुजोधाना नहीं, गति अब श्री मेघ और की तरह से परस्पर श्री प्रियालाल विराजमान कृष्ण जानु जान पर सन्न श्री श्याम सुंदर के श्री चरण श्री के द्वारा श्री प्रिया उनके चरण कमल जहां कमल से कमल हुए हो रहे हैं का का भी स्वभाव है कि यदि सहज व्यवस्था में श्री प्रिया लाल इनके श्री अंग मुख कमल श्री चरण कमल श्री हस्त कमल वक्ष कमल यदि पर कहीं दूर हो जाते हैं तो सखीगण कमल को कमल के साथ में प्रदान प्रदान करते हुए युगल को अत्यंत अत्यंत सुख प्रदान करते। तो यहां वही स्थिति है जो अत्यंत अंतरंग मंजिलीगण हैं मिलन काल में भी जिनसे संकोच नहीं है ऐसी दासीगण उनके द्वारा श्री युगल के श्रीचरण के श्री मुक्कमल उन मुखकमल को मुक्कमल के साथ में मिलाया जा रहा है श्री कुंज वे शाम सुंदर की, की कुंजी के साथ में आपको रूप से मिल रही है जहां सुंदर अमित कला कुंज जो नयन है वो नयन के साथ में मिल रहे हैं जहां अपूर्व विशद कुंज कपोल वो कपोल रूपी जो कुंज है विशद कुंज वे विशद कुंज के साथ में मिल रही है जहां रसद कुंज अधार मिल रही है ऐसे श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान अष्ट कुंज श्याम सु के श्रीअंग में विराजमान अष्ट कुंजों के साथ में ही मिल रहे रंगद रसद और और उन कला बसुधा कुंभ अरुण अमृतकला तो ये जो अष्टपुज है रंगन रसद विषद विशद अमृतकला अमृताधि कुंजी तो अमृताधि कुंजी जो आधार है वे आधार के साथ में कहीं मिलते हुए विराजमान है इस प्रकार तो श्री प्रियालाल तो आनंद पूर्वक विराजमान तो कंठे निवेश श्याम सुंदर के भुजमाल अपू रूप से सुशोभित होकर के विराजमान भुजोपाना श्याम सुंदर के भुजा उनका ही प्रधान लेकर के तकिया बनाकर श्रीप्रिया विराजमान है इंगिती। कांता नहीं तनिक तनिक भी भी चेष्टा नहीं करती है चेष्टा आज श्याम सुंदर के उस मेघ धन में आद्यु विद्युत स्थिर होकर के जैसे विराजमान हो गई है ये चंचला अपने चंचला के स्वभाव का त्याग विद्युत अपनी विद्युत चंचल स्वभाव को त्याग करके स्थित होकर के लिए विराजमान है इस समय जाना है पुण्य भंग होने का अवसर आ गया है पर तो फिर भी नहीं ये श्री सुंदर उस मेल से या विद्युत भी अलग नहीं कृष्ण से जान पर श्री प्रिया की जो श्री अंग अद्भुत स्वर्ण चंपक लता वह आज श्याम कमाल के साथ में पूरी तरह लिपि हुई है तो कृष्ण से जान परियंत्रित सन्नतंबा आज मानो स्वर्ण लता स्वर्ण चंपक चंपे की लता वहां कमाल रुचि के साथ में जैसे लिप्टी हुई है जहां, जहां रंगत कुंज के साथ में रंगत कुंज मिली हुई वक्षसल के साथ में वक्षस्थल मिले हुए हैं और बदले अर्पता जहां मधुर जो कुंज है उनके साथ, श्री मुख, उनके साथ मुख से करते हुए में श्री, श्री मुख्य साथ प्रिया के श्री कंठ में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है और प्रिया जी की जो भुजमाल वह श्री श्याम सुंदर के श्रीकंठ की शोभा को बढ़ा रही है आज एक दूसरे के माने तकिया ये कर रहे है। आज कांता श्री चेष्टा प्राप्त नहीं कर रही है दूर नहीं हो रही है लब्ध बोधा यद्य बोध प्राप्त कर लिया है श्री कृष्ण लीला रचना दक्ष प्रेम जान विपुल पक्ष दक्षोत आह शुक कुंज शुक सम तीन लक्ष्य शिवप्रियालाल जी शोभा का घर्षित करके श्री दक्षिण आमकर करके जो शुक्र हैं वे अपूर्ण से रोमांचित हो रहे हैं और रोमांचित होकर के सहज रूप में जब रोमांचित होगा तो, तो उसका आकार बढ़ जाएगा फूल क्या तो आज रोम रोमांचित होने के कारण श्री शुक्र शुक्र उनके शुक है। उनके हैं रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं। और इसके कारण उनका आकार शुक्रोम हुआ दिख रहा है तो श्री कृष्ण लीला रचनास्त्र दक्षिण श्री कृष्ण की लीलाओं का आश्रय ग्रहण करके उनका कायम करने में रचना करने में जो अपनों को दक्ष है श्री प्रियालाल की जैसी मार्गी का दर्शन करते हैं उसे सुकमे रूप में जहा प्रकट कर देते हैं कवि का होता है दर्शन ब्रह्म के विषय में कवि मनीषी परिभु स्वयंभू कवि कहा गया कवि का तात्पर्य है दृष्टा कवि दृष्टा तो कवि है जो कि इस का दर्शन करके उसको विभिन्न गीतों के माध्यम से कभी प्रणय गीत कभी गोली गीत कभी बेड़ गीत कभी युगल गीत कभी, कभी भ्रमर गीत इत्यादि के माध्यम से प्रियाओं ने जो गीत गाए गीतों के माध्यम से या अन्य अन्य प्रकारों के माध्यम से अन्य अन्य गीतों के माध्यम से जो प्रकट कर रही है तो जो परमश्रेष्ठ लीला रचना में दक्ष है लीला कथा का दयन करने में कवि होकर के जो दक्ष है जिनमें भाव पक्ष जिनमें विचार पक्ष जिनमें जो बिह पक्ष कला पक्ष और प्रस्तुति का पक्ष सभी परिप रूप से, से श्रेष्ठ रूप में विराजमान है ऐसे श्री शुभदेव जी रचनास्त्र दक्ष परम सुंदर कवि होकर के विराजमान है रचनाओं में दक्ष और रचना की दक्षता जहां भाव की पूर्णता हो भाव का सम्य निर्वाह हो और उसमें कहीं दोष ना आए विभाग संबंधी दोष कहीं अनुभाव संबंधी दोष आश्रय व्यवहार में दोष विषय व्यवहार में कई दोष कहीं संचारी संबंधी दोष, उनका कहीं ऐसे जितने भी काव्य के दोष हैं उन दोषों से रहित होकर तत्ष हो शब्दार्थ सब अन्य ऐसा जो काव्य है अदोष लोग समूह ऐसे शब्दार्थ अलंकारों का स्व प्रयोग हो कभी अलंकारों का प्रयोग न भी हो परंतु तो है काव्य की परिभाषाएं दी गई कि वाक्य रसात्मक काव्यम रसात्मक जो वाक्य है वही काव्य होता है ममन में काव्य की परिभाषा दी कि तद दोषी शब्दार्थक तो तो जहां पर रस ध्वनि पर तो श्री कृष्ण लीला की, की रचना करने में लीला के आधार पर रचना दक्ष हो प्रति बिराजमा तत्प्रेम जय आनंद विपुल पक्ष अब वे श्री दक्ष नामक नाम शुक्र श्री कृष्ण लीला का जब चिंतन कर रहे हैं गायन कर रहे हैं तो गायन करने में आज आनंद विफुल्ल पक्ष है जिनके पंख फूल गए जो जिनको जिनका आकार फूल गया है गोल हो गए आनंद उस समय दक्षोत आहशत कुंज कक्षा, उस कुंज के एक डाली के ऊपर बैठे हुए वे शीर्षक आज गायन कर रहे हैं शुक कीर लक्ष्य ये कोई ऐसे वैसे शुक्र नहीं है जो जिन्होंने कीर लक्ष्य हजारों हजारों को जिन्होंने अध्यापन किया है सिखा दिया है अर्थात जिन शुभ के वचनों का ये आश्रय ग्रहण करके अनंत काल से कृष्ण लीला का गायन करने वाले जो शोभन कथन करने वाले शुभ जन हैं बे उस लीला का तो दर्शन करने वाले और किशोर जी के द्वारा सिखाए पढ़ाए जो शुक्र हैं वो ही इस लीला का गायल हो जाते तो सम्यापित की लक्षण जिन्होंने लाखों लाखों की तोताओं को जिन्होंने शिक्षा प्रदान की है ऐसे सबके गुरु श्री सुखदेव जी इस लीला का गायन कर रहे हैं गुरु श्री सुखदेव भगवान की और उनका स्वर्ण वर्ण के विफुल्ल पक्ष जिनके पंख फूल तो कभी तोता बनकर के भी विराजमान है कभी सुंदर तो शोर अष्टि वर्ष सोलह वर्ष की लड़वाई अवस्था उसको धारण करके विराजमान का तात्पर्य है सोलह वर्ष के बालक में भी विकार है पर तो आठ वर्ष के बालक में विकार नहीं है तो आठ की दुग्ने जिनकी अवस्था है अगर मन में जिनमें बेकार नहीं है ये कहने के लिए सोलह कहने से कई दोष आ सकता है तो उनमें स्वाभाविक प्रकार हो आठ वर्ष का जो बालक है वो बिल्कुल दुर्घटना आज के दुग्ने है ऐसी वर्ष भी जिनकी अवस्था यहां पर तो लीला में तो लीला शुभ होकर के ही वे विराजमान अब श्री दक्षिण क्या बोले पहले विचिक्षण बोले थे जैसे अब की है, तो कह रही कि दूर शंका प्राप्ता शंके उदय मुद्रा कृष्ण मिद्रा कह रहे हैं कि हे कृष्ण हे सर्व आकर्षक ही और आप और कर दो क्योंकि देखो एक अनु प्राचार ये माना जाता है कि चक्रवा और चक्री ये दिन में तो मिले रहते हैं और रात में चकुरा नदी के एक किनारे पर रह जाता है चकुरी नदी के दूसरे किनारे पर कहीं पहुंच जाती है और दोनों तो उस समय एक दूसरे को पुकारते रहते हैं रात्रि भर विरा व्यापुर रहते हैं जब दिल होता है, तब फिर दिल है। तो फिर वे मिल पाते हैं तो यहां ये जो कवि प्रौढ़ी है कवियों में प्रसिद्धि कवियों में बहुत सारी प्रसिद्धियां हैं ऐसे कि रात को चपा चपी दूर हो जाते हैं कि अशोक वृक्ष के ऊपर चरण काल प्रहार कर दे तो उसमें फूल निकल आते हैं यदि किसी बकुल पुष्प के ऊपर वो कुल्ला कर दे तो बकुल जाता है यदि आम्र का आलिंगन कर ले तो आम में बौध आ जाते हैं ये कवियों में प्रसिद्धि है अब ये व्यवहार में है कि नहीं हंस नीर और खीर के विवेक को कर लेता है दूध और पानी इनको अलग कर देता है ऐसी बहुत सारी प्रसिद्धिया हैं। रात्रि के समय भूख वहा अंधा हो जाता है तुम्हु अंधा हो जाता है ऐसे या याप उसके बहुत से पैर होते हैं तो उसके पैर नष्ट हो जाते हैं अनंत पैर होते हैं शायद पहले सर्प में बहुत से पैर कैफेड़े की तरह से थे बाद में वे समाप्त तो हो गए तो वो रह करके चलने लगा तो ये चक्षुष वो आंख से ही सुन लेता है सर्प का एक नाम है तो ये कवियों में बहुत सारी प्रसिद्धिया बड़ी प्रसिद्धियां हैं तो यहाँ पर उसी एक प्रसिद्धि को ले गए दक्षि कह रहे हैं कि, कि एक प्राचीन अरुण किरणा पाठोदाय देखो एक एक चकवा, अरुण चक्रवाय जब वह प्राची दिशा को पूर्व दिशा को लाल किरणों से युक्त देखता है तो वो बड़ी आशा से पूर्व दिशा की ओर देखता है कि अब मेरी चक्री मुझे मिल जाएगी मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो एक प्राच्य अभी पूर्व दिशा पूरी तरह से लाल नहीं हुई है कुछ कुछ लाल हुई है इसलिए बड़ी आशा से वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है कि तो अभी कुछ देर में ही मेरी क्रिया मुझे मिल जाएगी त्वरित तो दूर गये चक्रवाकी चक्रवाकी किनारे पर बैठी हुई अपहरण दूर गये वह कांत की ओर दृष्टि लगा रही है कि क्या मेरे कांत कहीं दिख रहे हैं क्या नदी के ओसोड़ क्या मेरे प्यारे कहीं दिख रहे हैं क्या वह चकवा दिख रहा है क्या तो कांटे कांटे के ऊपर तो दूर है। जो दूर चला गया है है उसके ऊपर चक्षु को अपने को डाल रही है। एक और प्राचीन जो कि से अभी लाल नहीं हुई है कुछ किच लाल है उस पूर्व दिशा की ओर देख रहा है दूसरी ओर चक्रवाकी दूर गए हुए अपने क्रांता वे शंका से आक्रांत होकर के तारु तर कोहरगा वृक्षों की खोतरों में बैठे हुए तर कोहर में बैठे हुए चिके खोतर में बैठे हुए शंका से आक्रांत हो रहे हैं दिन को आ गया, रात्रि में हम देखते थे दिन दिन दिन में में में देख देख देख नहीं नहीं नहीं भूख पाता है, तो शंका से आक्रांत हो गया तब कोहरगा वृक्ष की खोतर में बैठा हुआ वह रूख मूर्ख कामयान की मौन होकर के विराजमान हो गया है इन सारे लक्षणों को देख करके शंके मैं यह आशंका कर सकता हूं शुक्र कह रहे हैं दक्ष जो शुक्र वो कह रहे हैं कि शंके मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि भानु उदय उदगा उदय उदगा सूर्य इस समय उदय हो रहा है कि, कि सूर्य इस समय उदय होने वाला है, है। इसलिए कृष्ण प्रकृति की जितनी भी आपके सेवक हैं, वे सर सेवक अपनी अपनी चेष्टाओं के द्वारा यह बता रहे हैं कि इस समय प्रातः काल होने वाला है क्योंकि देखो जो चकवा है वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है जो चकवे है वह खुदक खुदक करके कुछ उचक करके ढूंढना चाह रही है कि नदी के उस पार मेरा कांत बैठा है कहीं दिख रहा है क्या दूर गए हुए अपने कांत को देख रही है और भूख इस समय वृक्षों की खोतर में छुपे हुए चले जा रही है क्योंकि उनको तो सूर्य का प्रकाश सहन नहीं होगा इसलिए शंका से आक्रांत होकर के वृक्ष के कोहर में वे मुख हो गए हैं इससे पता लगता है कि सूर्य उदय होने वाला है हे कृष्ण अमृतरा का त्याग जय गुण सिंधो प्रे सिंधो सर सिज भानो सत्कला रत्नो यह रजन शेषे किम मना नाथ शेषे समय बब कलियों अपीषते कुंज क्षण जय जय गुण सिंधो हे गुण सिंधो आपकी जय हो जय होक में किसी बात का केवल रेखांकन कर लेंगे श्री गुरु जी की जितनी भी वस्तुएं है ये सब सेविका दास क्रियालाल की सेवा करने के लिए ही प्रस्तुत है ये केवल प्रकृति का वर्णन नहीं है ये सब ये दिखा रहे हैं कि पूरा स्वरूप ही सेवामय स्वरूप है तो चाहे भूख हो मे उल्लू हो चाहे चकवा चकवी हो सारे पशु पक्षी ये कहीं सेवा में ही प्रवृत्त होकर के ब्राह्मान और अपनी अपनी सेवा के द्वारा श्री प्रियालाल का हित साधन कर रहे हैं ये सूर्ण सखी होकर के ब्रह्मान स्व दासी होकर जय जय गुण सिंधु हे श्री गुण की सिंधो आपकी जय हो जय हो प्रे प्राण बंधु क्रिया के प्राण बंधु हो करके आप विराजमान प्रेसी के प्राण बंधु हो करके आप विराजमान क्रिया के प्राण बंधु हो करके आप विराजमान प्रेसी मनुष्य राधिका उन राधिका के माने राधिका है आपकी प्रेसी और उनके आप प्राणबद्ध होकर के विराजमान भानु रूपी कमल उसके लिए आप भानु माने सूर्य के समान जैसे सूर्य के उदय होने पर सरसिज माने कमल खिल जाता इसी तो प्रकार आपके उदय होने पर ब्रज कमल खिल रहा है कला रत्न सानु रत्न की सामु मानी चोटी है, जो सुंदर कला से युक्त है चमक रही है तो सुंदर कलाओं की शिखर होकर के आप आप सुंदर कलाओं के एपिटोड शिखर होकर के पराकाष्ठा हो करके विराजमान कला, सुंदर जितनी भी कलाएं हैं उन सारी कलाएं नृत्य कला संगीत कला वाद्यकला आदि काफी कला अब सभी कलाओं के रत्न सानु रत्न से युक्त सानु माने चोटी होकर के शिखर होकर के आप व्यक्त मानते है रजनी शेष अब रात्रि शेष हो गई है किम मना नाथ शेष है अब किस चीज को मन में धारण करके हे नाथ सो रहे हो कि मना मने किस लिए किस विचार से अभी भी सो रहे हो कि मना नाथ शेषी समय अवक रही हो किस समय को आप पहचान पीछे अपीष्य कुंज शैया इस समय भी कुंज की शैया अपि इस समय भी क्या आपको अच्छी लग रही है आप इस समय अब संय्या का त्याग करना चाहिए इस संय्या से अधिक करने की आवश्यकता नहीं है तो सुंदर आप सारे गुणों के समुद्र हैं श्री में जितने चौसठ गुण विशेष रूप से वर्णन किए और उन गुणों में श्याम सुंदर तो है गुणों के समुद्र और कहीं जो गुण संसार के नायकों में मिलते हैं वे छीटा तो छीटा उनके समुद्र ही शीशान भक्त में नायक के जितने भी गुण है उन सबका वर्णन परम सुंदर रम्य अंग वाला होता है वह दक्ष होता है वह बालदूक होता है मान बोलने की कला में परम कुशल होता है कभी होता है विचारशील लज्जाशील जितने भी गुण है गिनाते श्री श्री महाराज के के के साथ में में करते हुए दिग्विजय दिग्विजय करने के लिए निकले की समय समय उस तो सरस्वती किनारे भी देख रहे हैं कि एक बूढ़ी सी गाय एक बैल जिसके चरणों के तीन हिस्से तोड़ दिए गए हैं छूक है और वो चक कहीं घिसक घिसक करके वहा चल रहा है झूठ को चल रहा है तोड़ नहीं मार रहा है ऐसे एक पैल का दर्शन किया और वे पैल जो धर्म है, वे जो पूछ रहे हैं कि अरे पृथ्वी तुम मालूम पड़ता है अपने दूर गए हुए किसी बंधु का स्मरण कर रही हो और वो किसी भी कह रही हैं कि हे धर्म हे बैल तुम भी आज अत्यंत अत्यंत कृषि रहे हो परंतु तो तुमको जो कष्ट है उस कष्ट का उपाय यही है कि आपत्ति काल आने पर श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए विपत्ति काल में भगवत स्मरण ही एकमात्र अंशी है कृष्ण के गुणों का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करती हूं जिनका स्मरण करके तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उस प्रसंग में श्री पृथ्वी देवी ने कृष्ण के गुणों की पूरी लिस्ट दी सूची दी कृष्ण के अनंत अनंत गुणों में कुछ गुणों को सूची बह पर किया किया और उन गुणों को सुना रही है कि श्री श्यामचंद्र के ये गुण है ये गुण है कृष्ण ने ये गुण तो यहां पर श्री कृष्ण कैसे हैं बोले कृष्ण वे पूर्ण सिंधु है जगत में कहीं वीरता आदि जो मिलती है वो एक छीटा है में सौंदर्य वीरता कलात्मकता यह समुद्र के समान विराजमान है श्री क्रिया लाल दोन आप क्रिया के प्राण होकर के विराजमान है क्रिया कैदी तो फिर प्राण कहने की जरूरत नहीं है परतु प्रिया कहकर के प्रबंधु कहकर दिखाया प्रिया प्राण बंधु दोनों का एक साथ करके ये दिखाया कि यदि यदि प्रिया प्रिया है भी प्रिया होकर के विराजमान है उसकी अपेक्षा प्राण बंधु पर किया होकर के विराजमान है तो प्रीति और भी तीव्र होगी जय जय प्रेसी के साथ में प्राण बंधु कहकर के परिया भाव और ओर जैसे गोपी जन बंधन कहकर के परिया भाव ही स्थापना होती है गोपी कहने का मतलब है गोप की भार्य अब उसके बंधु तो अपने आप पता लग रहा है कोई तो तीसरा पुरुष हो पति नहीं हो गोपी कहने से ही गोप की भार्य अर्थ प्रकट हो जाता है फिर उसका प्यारा यदि कहा जा रहा है तो इसका मतलब है उपत्ति ही है तो श्री शाम में गोपी जब बल्लभ जब कहा जाता है तो गोपी कहकर के श्री गोपी भार्य ये स्वकीय स्थापित कर दिया परंतु तो बल्लभ कहकर के दिखाया जा रहा है कि जो गोपी भार्य है उसका प्यारा इसका मतलब है कोई तो तीसरा पुरुष तो श्री शांतना के साथ में जो प्रीति है वो तो प्रीति कहीं भावती है इसलिए राधाकांत या गोपीजन या कहने से कहीं दंपति प्रीति ही नहीं समझनी चाहिए विश्व चक्रती जीप करते हैं कि भार्य कहने का मतलब प्यारा है बस इतना है भार्य कहने का मतलब विवाहिता पत्नी हो ये नहीं है राधा कांत कहने का मतलब कांत कहने का मतलब पति नहीं है कांत कोई भी हो सकता है कांत उपपति भी हो सकता है गोपी जन बल्लभ कहने पर गोपी कहने पर कोई गोप की व्य गोप की गोपी होकर के विराजमान है उसके बल ये प्रत्ये भाव जो प्रत्ये भाव कहीं प्रकट होते जाए तो यहाँ पर भी कोई भाव प्रकट हो रहा है प्रेयसी प्राण बंधु श्री उनके भी प्राण बंधुराजमान श्री राधिका आपकी है तो श्री राधिका आपका के रूप में आपका बाल मानता सहित जब प्रीति करेंगी तो उनकी प्रीति और भी आगे बढ़ जाती भाना ब्रिज के कमल होकर के आप विराजमान हैं सुंदर कलाओं के समुद्र होकर के विराजमान है नाथ आप कैसे यहां सो रहे हो अभी भी इस समय समय अवकलियो समय देखिए क्या अभी भी आपको कुंजशैया अच्छी लग रही है आज कह रहे हैं कि अय अपंडी जागर त्वी खंडी कृत सुन के काल हाले दरिद्रा शिव शिव सेवा शिखंडी इस शिखंडी को देखो शिखंडी माने मोर बो शिखंड माने मोर शिखंडी माने मौल। इस मोर को देखो जाग को खंडी जाग करके राजमान हो गया है और खंडित के कहा स्पष्ट ललित कर कर रहा रहा है है की व्याख्या पहले की जा सकती है कि कृष्ण के अतिरिक्त राधिका के धैर्य को खंडित करने वाला बताओ केवल कौन और को भी अपने में मतवाले हाथी को भी अपने में करने वाली बताओ कौन है का ऐसा के और का के राधा कृष्ण इनके अतिरिक्त और कोई तो दूसरा उपास नहीं हो सकता है ये के के के का के का के का ऐसी बोली बोल रह कालिष्ठा तो काल तो सुनित के का ये के का भूमि कर रही है कालिष्ठा विवेक ये काल की निष्ठा में बड़ा विवेक धारण करने वाली है तो तो जब मयू पंख की जरूरत पड़ती है संधार के लिए तुरंत ही मयू पंख ये तोता आकर के दे देगा किसी तरह से कभी कोई गोभी घूम रही हो कि शांत तो सुंदर इस पुण्य में है तो उनको बताने में ये वृंदावन के मयूर बड़े सहायक होते हैं उस समय शिखंडी जो मयूर है वह कलापी मयूर उस मयूर का नाम है कलापी कलापी मयूर जहाँ शाम सुंदर खड़े हैं वहां पर ही घनिश्याम का दर्शन करके ये अपने पंखों को फैला करके नृत्य करता है उसको नृत्य करते हुए देख के श्री ललताजी तुरंत पहचान जाती है श्याम सुंदर किसी को मयूर बिंदा चिन्ह के द्वारा पहचान है ये निष्ठा निष्ठा विवेक समय की को बहुत अच्छी तरह जानते हैं बड़े विवेकी और विवेकी होकर के ये श्री प्रियाओं की सखियों की सहायता करने के लिए सर्वदा कैया सेवा के लिए अपने मयूर पंखों को प्रदान करने के लिए तैयार तो ये भी सहायक है और श्रृंगार सेवा में भी सहायक और काल निष्ठा विवेक काल निष्ठा उनमें भी विवेक है और पुरातन काल के का ध्वनि करके ये कह रहे हैं होने वाला है इसलिए हे श्री क्या अब आप पधार और जगत के लोगों घट रही है अपनी तृष्णा को छोड़े और जल्दी से के का कर रहे हो त्याग करके अब किसका करोगे करें। ये करें। तो निद्रा ये आपकी निद्रा की हानि करने के लिए देखो यहां पुंज के पास में ये बोल गई है अधि दरिद्रा तो धी और तो नेगेटिव हो गए तो एक धी, धी, धी दरिद्र नहीं है धी माने बुद्धि बुद्धि में दरिद्र नहीं है अर्थात बुद्धि बुद्धिमान धी दरिद्र और ये बुद्धि में दरिद्र नहीं है अधिक दरिद्र ये सुबुद्धि में दरिद्र नहीं है अर्थात सुसंपन्न नहीं है शिव शिव निज सेवा शिव शिव। आश्रम में ये वचन है शिव शिव माने बड़े आश्रम की बात है कि निज सेवा काल मुझंत केवा अपना अवसर आने पर कौन ऐसा होगा जो अपनी सेवा को छोड़ता अर्थात कोई भी अपनी सेवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सेवा में सबका चक्कर लगा हुआ है सेवा को छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है तो सब अपनी अपनी सेवा को यह रस्तों की रीति है कि सेवा जहां मिल रही है उस सेवा को आग्रह पूर्वक निभाने का प्रयास किया जाता है रस्तों का स्वभाव शरीर चल रहा है फिर भी सेवा की ही जाएगी कर करते ही जब हो तब की बात अलग है जब तक चलता रहेगा शरीर तब तक गिरते पड़ते उठते सेवा करेंगे ये रसके ये रसकों के भी तो काल के केवा निज सेवा काल मिझ केवा अपनी सेवा के काल को कौन तो जहां पर सामान्य का वर्णन करके विशेष में विशेष का वर्णन करते हुए अंत में सामान्य की स्थापना की गई अर्थ, है। उसको कहते है अर्थ जहां पर एक यूनिवर्सल तो उसको प्रस्तुत कर दिया जाए एक अकाट सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया जाए तो सामान्य विशेष होगा जगन समर्थ सत्य सोलखान तरन्यास हो अर्थांतरण न्यास नामक यहाँ अलंकार है जहां सामान्य का करते करते विशेष कर का विशेष का वर्णन करते हुए स्थापन कर दिया गया है वहां पर अर्थांतरण न्यास होता है जैसे मयूरों के माध्यम से एक विशेष के माध्यम से एक जनरल सिद्धांत दे दिया गया कि निज सेवा जंत केवा कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी सेवा को छोड़ना जहां स्पेसिफिक वस्तु का वर्णन करते हुए किसी जनरल सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया गया वहां पर अर्थांत्यास अलंकार होता है तो मयूरूपी स्पेसिफिक वस्तु का वर्णन करते हुए एक जनरल सिद्धांत दे दिया कि कोई भी भक्त अपनी सेवा के काल का त्याग नहीं करता है और किसी को सेवा मिली है तो जी जान से अपनी पूरी पूरी पूरी योग्यता योग्यता उसमें उसमें झोंक करके क्षमता लगाकर वह सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहता है यह रसपोर स्वभाव होता है फिर सेवा करने के कारण में फिर ये नहीं देखते हैं कि मुझे कितना मेवा मिलेगी इसका विचार नहीं है वे अपनी पूरी क्षमता उस सेवा में झोंक देते समर्पित कर देते तो अपनी सेवा को सेवा के कार्य को शिखंडी सुंदर केकआनि कर रहे हैं जागृत हो गए हैं और काल कालिष्ठा में ये विवेक धारण करने वाले हैं ये निद्रा का त्याग करके आपके पास में आ गए हैं ये अधिक्र था अपनी बुद्धि में दरिद्र नहीं है बताओ अपनी सेवा को कौन छोड़ेगा तो विशेष से सामान्य का जहां स्थापन हो रहा है इसलिए न्यास अर्थान्यास का वृंदाविगत विद्या सारी हारी कृत भविवद राघास में हो चय्रा श्री कृष्णदास कलराज की जैसे चेतन चंद्रामी छंदों का खूब प्रयोग हुआ है ऐसे ही यहाँ पर वही त्रिपदी छंद जो है उन त्रिपुदी छो का यहाँ पर खूब प्रयोग किया और ये छंद उड़ीसा का बंगाल का बड़ा परिचय है बंगाल की जितनी भी रचनाएं बंगाली की रचनाएं गई बंगाली जितने भी पद हुए वे सब इसी रचना में ही वे त्रिवृक्षण में हुए और अभी भी महापुरुषों के जितने भी अः लीला होता है उनका जितना भी सूचक डायल होते हैं उन सूचक डायलों में यही त्रिपटी छंद का प्रयोग होता है। पर वही ऐसे वो जो है निर्दानी नुकुंज सके, नाल ये छंद जो है वो उसी प्रकार के छंद तो वृंदावक्ता अधिकत विद्या वृंदा के मुख से अधिक विद्या विद्या को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है सारी हारी कृत बहुप और सारी माने सारे का हारी कृत बहुप उसने बहुत सारे पद्यों को श्री जुगल सरकार को हरिक माने माला के रूप में उन पद्यों को समर्पित किया हरीकृत बहुपाल बना दिया है बहुत से पद्यों हरी कृत बहुपय्या बहुत से पद्यों को ही हाल बना दिया गया यह नाम धातु का प्रयोग है जहां नाव को भी क्रिया बना दिया जाए वहां नाम धातु होती है है नाव संज्ञा पंच संज्ञा को हैंडेड ओवर अब हैंड से हैं ये जो नाउन है नाउन को क्रिया बना दिया ऐसे ही इस इस हथियार हथियारों लो। क्रिया बना दिया गया ऐसे ही हारी कृत बहु पद्या पद्यों को ही हार बना दिया गया श्री युवा सरकार को उन हारों को जहां समर्पित कर दिया गया है तो वृंदावक्त अधिकत विद्या वृंदा के वक्त माने मुख से इन शुभ सारिका में विद्याओं को सीखा फिर सारी उस में हारी बहुप उन बहुत से पद्यों को श्री क्रियाजी के ही हार बनाकर के गले में धागल करा दिया क्रियाजी के चरणों में उन हारों को समर्पित कर दिया है राधा स्ने श्री राधिका के स्नेह की अधिकता में जो मतवाली होकर के विराजमान है अपने करने में यत्ता मानी जो प्रयासशील हो रही है ऐसी वे सुधीर शुभा ये सालिका अप्रिया जी से कह रही हूँ मैंने लाल से कहा शिकने अप्रिया जी से कह रही हूँ राधे का निकुंत शैया इस नुकुंत की शैया अब अपने महल में आप लोग बासल प्रजा सखे सखी नालसुता प्रिया ही भी क्यों धारण किए हुए हो अलता धारण करने की आवश्यकता नहीं है बड़ी प्रसन्न भाषा है एकदम सरल शब्दों में बिल्कुल कोमल पांट कोमल कांड पदावली जिसमें स्वर्प समाज का प्रयोग करते हुए पैधर्मी रीति का और श्रृष के अनुरूप जो भाव और पदावली दोनों तो का प्रयोग दुक्रान दुक्रान का त्याग कर। करो विजय ही नुकुतिश करो घर को चलो सके ना अलस्तान ना अलस्तान को धारण करने की आवश्यकता नहीं है कांतुच्च बोध है अब लाल जी को भी चढ़ा न बोध है लोक लज्जा अरे क्या तुम लोग लज्जा को नहीं धारण नहीं हो मैं बोध है लोक लज्जा अब लोग लज्जा का क्या विचार नहीं, नहीं हो काहों के द्वारा आप है कि लोग लग्चा, लोग लज्जा लज्जा को भी क्या बड़ी अस्थान अलंकार विशेष का वर्णन करते हुए एक सामान्य सिद्धांत उसका एक सूक्ति यहाँ पर दे दी गई अर्थ ग्भर वो अर्थ गय होती है कि जो बुद्धिमान जन होते हैं वे काल के उचित कृति भी करते हैं कार्य भी करते हैं वे काल के उचित कार्य को संपादित कर लेते हैं लेती कालो चुनाव कृतिमयी बुद्धिमान जन काल के उचित कार्य को कर लेती तो विशेष का वर्णन करते हुए सामान्य का वर्णन किया जा रहा है अर्थात अर्थांत्यास और इसको ही अर्थ गंभीर कह रही है कवियों में एक प्रसिद्धि थी पहले कि उपमा कालिदास भारत का दंड नालित्य माघे संतित्रो चार कवि हैं उनकी तुलना की जा रही है तो क्या कहा जा रहा है उपमा कालिदास हो कालदास की उपमा प्रसिद्ध है भागव्य है अर्थ गौरव भागवी जो है उनका अर्थ गौरव अर्थगौरव ऐसा ही होता है किसी को अर्थ कहते हैं कि जहां जीवन के शाश्वत सिद्धांतों का यूनिवर्सल कृत का जहां वर्णन कर दिया जाए उसको अर्थ अर्थ गौरव कहते बहुत छोटे सी शब्द में एक सूख दे दी जाए वो अर्थ गौरव कहते तो भागवी कवि गौरव के लिए प्रसिद्ध है दंडल आदित्य दंड कवि अपने पदों की ललित के लिए प्रसिद्ध है कि तीनों गुण महाकवि उनमें उपमा भी है उनमें अर्थकाम भी है उनमें भी है तीनों गुण माघमे इन कवियों में भी कोई विशेषता है ये तीनों गुण एक साथ उपमा भी है, है सब शंका, भी है मानी श्री श्याम चंद्रन ब्रजपति श्री नंद उनके तने श्री श्यामचंदन उनकी संगता उनकी भुज में हे श्री राधिक आप विराजमान हो तो बृहस्पति तलयान का संगता बीत शंका और आज श्याम सुंदर की भुजपाश को प्राप्त करके बीत शंका आप शंका का त्याग करके विराजमान हो विधुमुख किम हे चंद्रमुखी अभी भी क्यों सो रही हो मेरे भरम रात्रि शेषे रात्रि हो गई बीतने पीत को आ गई मेरे भरम अभी भी क्यों सो रही हो प्रमद कुंजे देखो मतवाले भोरे प्रमद मधुर मधु मने घोरा प्रमध माने मथवाले मतवाले भोरे वे मां परम कृष्ण कुंजे देखो आज ये मां मां परम परम इसके में हो हो और अधिक न से बेगड़ान गुरु राम अनवश्यक गुरुजन तुम्हारे कृतिक उत्साह करेंगे इसकी भी क्या तुम करना नहीं कर हो अ जल्दी जाग जाओ जबरदस्ती कोई आपको तो की करेगा, मुझे उचित तो अच्छा अच्छा जो नहीं है ऐसी तुम्हारी मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए ऋषि अब का जल्दी से त्याग हो दोबारा उनके उनकी में रहने के कारण तुम निदेह हो रही हो शंका रहित हो रही हो कि जब पूरी कंसारी विराजमान है तो मुझे इसका भय पर लोक ऐसी बड़ी वस्तु है जो कि कंस और पूतना से भी ज्यादा भयानक है इसलिए श्री कृष्ण लोग आ, कंस और पूतना का बध तो बड़ी जल्दी कर देंगे पर जब लोग निंदा आएंगे उस समय ये भी बदले झांकने लगेंगे इनके लिए भी कठिनाई हो जाएगी इसलिए अब केवल विचार करके कि अरे मैं तो की में हूं अब मेरा कोई क्या बिगाड़ कर सकता है ऐसा सोचना उचित नहीं है तो तने बीत की का करके यदि तुमने शंका का त्याग कर दिया है तो हे विदमुखी हे चंद्रमुखी कि निर्भरम रात शेषे निश्चित होकर के रात्रि के बीतने पर भी क्यों सो सो रही रही हो क्यों सो रही हो शेषे शब्द का दो तो बार प्रयोग करके रात्रि बीतने पर भी शेषे माने सो रही हो शेषे माने शेष शेष माने सौ दोनों अर्थ लंग श्रेष्ठ का प्रयोग हो जाएगा और अंग में इसका अनुसंधान हो जाएगा दो तो बार प्रयोग हो भोरे, इस समय घूमने लगे हैं मां समय में हो यहाँ पूज रहे हैं इसका तात्पर्य है कि अभी कहीं धाम लगाती हुई ऐसा नहीं हो कि चंद्राली जी की कोई सखी यहां हमको देखेगी तो अनावश्यक बात को फैलाएगी शिकायत करती हुई और अंतिष आगे घूम रहो मत न गण अनावश्यक तुम्हारी उत्साह करें तुम्हारी निंदा करें ये मुझे अच्छा नहीं करे लगेगा इसमें आप पठारो हे सुंदरी सुंदरी अब आप चोरी से पठारो ऐसे पढ़ाना अब शुक्रिया लाल दोनों के दोनों अब अच्छा हरिलाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गो नंद राधारमण हरि गो नंद्र चाय गौ हरि गो